राम राज्य की भूमिका पंडित रामकिंकर उपाध्याय रामकृष्ण मिशन के प्रति मेरी मेरा जो एक विशेष आकर्षण है उसके पीछे एक रहस्य है कभी मैंने श्री रामकृष्ण देव की जीवनी उनके वचनामृत या उनसे जुड़े अन्य महापुरुषों के विषय में पढ़ा था कलकथा के बाद श्रद्धे स्वामी जी ने सत्संग चल रहा था तभी यह बात सामने आई कि रामचृत मानस में निरूपित गोस्वामी जी की और रामकृष्ण मिशन की विचारधारा में इतना अधिक साम्य है कि बड़ा आश्चर्य होता है मैं तो यही कहूंगा कि रामकृष्ण मिशन का सेवा कार्य जो आंतरिक और बाह्य जीवन की परिपूर्णता के लिए प्रयत्न है वह रामराज्य की स्थापना का ही एक प्रयास एक भाग है रामराज्य की स्थापना एक लंबी प्रक्रिया है यह सरलता से संपन्न नहीं होती इसके लिए बड़ी दीर्घकालीन साधना की आवश्यकता है आज की भाषा में कहें तो रामराज्य एक समग्र क्रांति है पर केवल बहिरंग जीवन में क्रांति नहीं अपितु तो हमारी विचारधाराओं में जब हमारी भावनाओं और क्रियाओं में पूरा परिवर्तन आता है तभी रामराज्य की स्थापना होती है भगवान राम और भरत जी के द्वारा जो क्रांति सम्पन्न हुई उसके दो पक्ष हैं एक ओर तो भगवान श्री राम को लंका के विरुद्ध युद्ध और संघर्ष करना पड़ा तो दूसरी क्रांति का एक पक्ष यह भी है दूसरी ओर क्रांति शब्द के साथ प्राय कठोरता या संघर्ष की प्रक्रिया जुड़ी हुई है भगवान श्री राम के चरित्र में वह क्रांति एक भिन्न रूप में ही संपन्न हुई उसी क्रांति को भरत जी ने पूरी तौर से साकार करके समाज के जीवन में प्रतिष्ठापित किया उन्होंने इस तरह इसका विभाजन किया कि एक ओर भगवान श्री राघवेंद्र को लंका के विरुद्ध युद्ध करना पड़ता है और दूसरी ओर अयोध्या में कोई बहिरंग युद्ध नहीं होता पर भावनाओं की दृष्टि से देखें तो दोनों स्थानों में दो विभिन्न पद्धतियों से इसे पूर्णता प्रदान की गई गोस्वामी जी ने इन दोनों को दो रूपों में प्रस्तुत किया मानस रोगों के प्रसंग में स्वामी जी गोस्वामी जी कहते हैं कि ये दुर्गुण मन के रोग हैं इसका विस्तार करते हुए उन्होंने कहा कि मोह ही समस्त व्याधियों का मूल है और उसी से अनेक तरह के मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं काम वात है लोभ कफ है क्रोध पित्त है ममता दाद है ऋष्या खुजली है हर्ष विषाद गले के रोग हैं दूसरों के सुख से जलन क्षय रोग है दुष्टता तथा कुटिलता कोढ़ है अहंकार अति दुखदाय गठिया है दंभ कपट मद और मान नहरुआ नसों के रोग हैं तृष्णा उधर वृद्धि जलोदर है और तीन प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं तिजारी है मोह सकल्यान करहसूला ते काम बात कफलो भय पारा छाती जारा प्रीति उपजय अहंकार यति दुखद डमरुआ हरुआ उपरोक्त शब्दों में मन के रोगों का वर्णन किया गया इस प्रकार उन्होंने मन के रोगों दुर्गुणों की तुलना शरीर के लोगों से की है दूसरी ओर उन्होंने इन दुर्गुणों की तुलना राक्षसों से भी की इन्हीं मोह आदि दुर्गुणों का चित्र राक्षसों के रूप में प्रस्तुत करते हुए वे विनय पत्रिका में कहते हैं यहाँ भी क्रम मिलता जुलता है रामचरित मानस में वे मोह की सभी व्याधियों का मूल बताते हैं और विनय पत्रिका में लंका के स्वामी रावण को मोह का प्रतीक बताते हैं मोह दशमौल तद भ्रात अहंकार पाकार जीत काम विश्रामहारी मोह ही रावण है अहंकार ही कुंभकर्ण है और काम ही मेघनाद है इस प्रसंग में अन्य दुर्गुणों का वर्णन भी उन्होंने राक्षसों के रूप में किया है स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि इन दुर्गुणों को एक ओर रोग कहना और दूसरी ओर राक्षस कहना इनमें थोड़ी भिन्नता दिखाई देती है इसे मैं सूत्र के रूप में यूँ कहन, कहना चाहूँगा कि अयोध्या में जो दुर्गुण है वे रोग के रूप में हैं और लंका में जो दुर्गुण है वे राक्षसों के रूप में हैं दुर्गुणों में समानता दिखाई देने पर भी व्यक्तियों के दुर्गुणों में भिन्नता होती है कुछ व्यक्तियों के जीवन में दुर्गुण इस रूप में होता है कि हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंतकरण में राक्षसत्व है और कुछ लोगों को जीवन में वे ही दुर्गुण होते हैं पर लगता है कि यह व्यक्ति राक्षस नहीं रोगी है अयोध्या और लंका का भी अंतर यही है दोनों ही स्थानों में दुर्गुण विद्यमान है इसके पीछे सत्य यह है कि कोई भी ऐसा दावा नहीं कर सकता कि उसके जीवन में ये दोष नहीं है गोस्वामी जी ने खुली चुनौती देते हुए कहा यह सबको होते हैं परंतु इन्हें कोई बिरला ही जान पाता है हाँ ही सब सबके बिरलन पाए यह हर प्राणी के भीतर है तो उनमें भिन्नता है या नहीं भिन्नता वही है रोग और राक्षसत्व की रोग की रोगों को अपने रोग से पीला होती है वह रोग को नष्ट करने के लिए व्यग्र होता है वैद्य या डॉक्टर के पास जाता है और चाहता है कि उसका रोग दूर हो तो दुर्गुण होते हुए भी उनके जीवन में ग्लानि हो पीड़ा हो पश्चाताप हो जो यह समझते हैं कि मेरे जीवन में यह दुर्गुण है यह पहली बात हुई दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दुर्गुणों की बात को स्वीकार करना तो दूर रहा अपने दुर्गुणों पर ही गर्व करते हैं समाज में ये दोनों ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं प्रश्न उठता है कि क्या दोनों में एक ही तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए भगवान राम का लक्ष्य युद्ध या विनाश नहीं है वे चाहते हैं कि व्यक्ति स्वयं अपने जीवन में बुराइयों को अपने से दूर करने के लिए व्यग्र हों और यदि वह अपनी बुराइयों पर पश्चाताप करे तो उसे बदलने का अवसर दिया जाना चाहिए अन्यथा रावण जैसे व्यक्ति के पास इस प्रकार दो दूतों की आवश्यकता नहीं थी पर रावण जैसे लोगों के जीवन की विलंबना यह है कि इन दूतों को भेजने पर भी रावण ने इसको भगवान राम की दुर्बलता के रूप में देखा इसलिए उसने अंगद से कहा क्या समर्थ व्यक्ति दूत के द्वारा संधि प्रस्ताव भेजता है समर्थ व्यक्ति तो बलपूर्वक अपनी बात मनवाता है संधि सबल की ओर से नहीं दुर्बल की ओर से की जाती है रावण संधि को दुर्बलता का चिन्ह मानता है और इसीलिए वह अंगद से कहता है कि यदि तुम्हारा स्वामी सचमुच इतना बलवान है तो मैं पूछ, पूछना चाहता हूँ कि शत्रु से जिद्ध किया जाता है या प्रीत की जाती है तो बसीठ पटवत के ही काजा रिप प्रीत करत नहीं ला तुम्हारा स्वामी यदि मुझसे प्रीत करना चाहता है संधि करना चाहता है तो इससे सिद्ध हो जाता है कि वह भयभीत है